नमस्कार मैं हूँ राजा सटानकर डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भाभी जी घर पर है जीजा जी छत पर है हप्प की उल्टन पलटन और आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं तो आज मुंबई आने का हुआ है और हमारी बहुत समय से एक जिज्ञासा थी कि रेडियो के माध्यम से हम टी और फिल्म आर्टिस्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको जोड़े तो वो आज ऐसा सुनेर मौका है अनुज जी ने हमें हेल्प किया इसके लिए और लगभग बाई चांस हम लोग आज सेट पे हैं जहाँ पर बाबी जी घर पर है और जीजा छत पर है और भी बहुत सारे सेटअप यहाँ पर लगे हुए हैं और हमारे बीच में डायरेक्टर साहब हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे राजा सटानकर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और उनसे बातें करेंगे और वो महाराष्ट्र से हैं और हमें और अच्छी बात लगी कि उनसे कि करीबी फीलिंग आ रहा है तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड धन्यवाद सर कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ शूटिंग पर हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और इसके लिए कितना डायरेक्टर को जो है ध्यान देना पड़ता है वो सारी बातें हम राजा जी से सुनेंगे आप सभी की तरफ से मैं चाहूँगा कि जैसे आम लोग जो हैं टी देखेंगे या फिल्म देखेंगे उनको लगता है कि हाँ बस हो गया लेकिन जितने लोग फिल्म में या टीवी में दिखाई देते हैं उसके पीछे जो है बहुत सारे और लोगों को मैंने आज देखा कि जितने लोग टीवी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो पीछे में हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बता बेसिकली इस फील्ड में आना है तो एक पैशन चाहिए बस ग्लैमर के पीछे दौड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी जी। पैशन होता है और जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर ने जो स्क्रिप्ट लिखी होती है उसको एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हमें स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है उनके दिमाग में जो एक फ्रेम होती है उस फ्रेम को हमें सजाना पड़ता सजाना है।, है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तो वो मेहनत आप देख रहे होंगे भाभी जी के थ्रू जीजा जी के थ्रू हप्पू के उल्टन पलटन के थ्रू तो वो हम करते काम लेकिन मेहनत बहुत होती है इसके पीछे तो आई आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बहुत मेहनत है और मैं देख रहा हूँ कि सवेरे से मैं थोड़ा निरीक्षण भी कर रहा था कि सचमुच जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको एज इट इज़ आपके सामने पिक्चर के माध्यम से दिखाना ये पूरा काम बाद में आ जाता है फोटोग्राफी डायरेक्टर के पास और उनको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो इमोशन आ जाए वो फीलिंग आ जाए वो सेट के अंदर वो चीज़ें सराउंडिंग भी वैसे ही लगे जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं स्टोरी जिस तरह से बेस्ड है वो चीज़ें दिखाने की वर एक एक चीज़ बारीकी से आपको जो है फ्रेम में ध्यान रखना पड़ता है और कहीं भी छोटा मिस्टेक हो गया तो रिटेक तो चलता ही रहता है तो उसमें भी बड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि कितनी बार मुझे लगता है कि आप जब एडिटिंग होता होगा उस समय बैठ बैठ के आप उन चीज़ों को देखते हैं कौन सा मैंने सही लिया उसको सही ढंग से जोड़ने का वो भी एक अगला काम से वो भी बहुत टाइम तक चलता है और जिसमें आपको जागना भी पड़ता होगा तो चलिए आगे और बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताएं अपने फैमिली के बारे में माता पिता के बारे में परिवार के बारे में मैं संगमनेर से हूँ शिरडी के पास एक मेरा बहुत छोटा सा गाँव है वहाँ पर मेरा बारहवीं तक का शिक्षण हुआ फिर मैं पुना यूनिवर्सिटी गया पूना यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ा उसके बाद मैं थिएटर से ज्वाइन हुआ थिएटर में मैंने डायरेक्शन किया आ, एक्टिंग की मतलब थिएटर मैंने दस बारह साल किया फिर एक उसके बाद जीवन की जब तुम्हें एक निश्चित दिशा तय करनी होती है तो उसके बाद मुझे कैमरे में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा जो मुझे बनना था और फिर मैं आके बम्बई में आया कुछ दिन स्ट्रगल किया कुछ साल में लाइटमन भी था उसके बाद मुझे मेरे गुरुजी मिले मिस्टर राकेश सारंग तो जब वो पहली बार कैमरामैन बने तो उनका पहला असिस्टेंट मैं ही था okay. तो उसके बाद वो डायरेक्टर बने फिर मुझे भी एडिट टू का फर्स्ट शो मिला फैमिली नंबर वन और उसके बाद एडिट टू के साथ मैं 20 22 साल बाईस से 25 साल से मैं जुड़ा हूँ इनका हर शो मैं ही कर रहा हूँ उसके बाद कुछ मराठी काफ़ी मराठी फिल्में भी की एड की डॉक्यूमेंट्रीज़ की तो काफ़ी काम चल रहा है उस दौरान <laughs> तो सब चीज़ें कैसे अभी तीन सेट पे आप उसको देख रहे हैं तो तीनों सेट में कैसे मैनेज करते है? तीनों सेट पे मतलब मेरी टीम है हर सेट पे एक एक टीम है चार चार लोगों की वो करते रहते हैं और मैं इस, बेसिकली एक इसमें बात अच्छी है कि डिरेक्टर एक है तीनों भी सेट के और कैमरामैन भी एक हूँ क्रिएटिव भी हमारी एक ही है तो हम लोग तीनों भी सेट पे घूमते रहते हैं म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है मतलब कोई एक दूसरे से कोई कभी किसी भी चीज़ की क्लैश नहीं हुई शशांक के साथ तो मैं इतना 12 साल से काम कर रहा हूँ एफ इनके इससे पहले एफ भी उनके साथ ही किया था एफ के तेरह सौ एपिसोड सुबह तो हम लोग जुड़े और अभी 10-12 साल में बहुत अच्छी तरह से जान चुके एक दूसरे को कि उनको क्या चाहिए मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए उनको मालूम है तो तो बहुत ही अच्छा जो आपने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है जब ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत ही सफल हो जाते हैं क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग आपका ठीक नहीं रैपो नहीं है कम्युनिकेशन नहीं है या कनेक्शन नहीं है तो थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन वो चीज़ें पार कर चुके हैं आप और मुझे अच्छा लग रहा है कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई एक मोटिवेटर रहता है इंस्पिरेशन मिलता है हमें या समझो आप जब सोच रहे थे किस फील्ड में हमें काम करना है तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करते रहे उनके बारे में बताएँ मोटिवेट तो मैं अपने आप से ही होता रहा हूँ लेकिन काफ़ी फिल्में देखने का बचपन से ही शौक़ था तो काफ़ी लोगों के नाम ले सकता हूँ मैं फिर भी मिस्टर अशोक मेहता साहब उनका मैं काफ़ी फैन रहा फिर संतोष सिवन रवि के चंद्रन अभी अनिल मेहता जी इन लोगों का मैं काफ़ी फैन रहा हूँ और उनकी हर फिल्में मैं बार बार देखता हूँ गोविंद जी भी है गोविंद निहलानी, उनकी आर्ट फिल्में उनका एक टेकिंग स्टाइल अलग था वो भी मुझे बहुत पसंद है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आप सेल्फ मोटिवेटेड थे लेकिन जो लोगों को आप सुनते थे देखते थे उनसे भी इंस्पिरेशन आपको मिलता लेकिन आपका अंदर का जुनून था कि मुझे यही काम करना है और इसके लिए आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते थे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो में हमारा कैसा होता है कि टॉक होता है उसके बाद गाना आता है तो मैं चाहूँगा कि म्यूज़िक के साथ आपका क्या रिलेशन है और कौन से म्यूज़िक्स आप ज़्यादा सुनते हैं और एक हाथ कोई गीत आपको अभी याद आ रहा है तो उसके बारे में बताएँ म्यूज़िक uh, के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है मतलब अगर कुछ काम नहीं रहा घर पे रहा तो मैं दिन भर म्यूजिक ही सुनता हूँ गाड़ी गाड़ी में भी म्यूजिक सुनता हूँ और एक एक गाना नहीं बता सकता मैं मराठी के भी काफ़ी मैं गा, गानों का फ़ैन हूँ काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर लोगों का फ़ैन हूँ और हिंदी का तो मतलब कमाल है लेकिन मैं पुरानी पुराने गाने सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ मतलब शंकर जय किशन ओ रोशन साहब मदन मोहन जी खयाम साहब चित्रगुप्त शंकर जयकिशन इनका बहुत ज़्यादा फैन हूँ मैं तो उनका कोई भी गाना सुनाए तो भी मुझे बस पसंद आएगा कोई भी चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग जिन चीजों को सुनते हैं रेडियो पे हम हमेशा पुराने गीत प्ले करते हैं और चलिए आप आगे बढ़ते हुए एक ओपिनेयर साहब का बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर से डायरेक्टर साहब से जुड़ेंगे हम लोग राजा जी से आप सुने रिग मधुमन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कर रहो पहला, पहला के, के पहला पहला प्यार भर के आंखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर के पहला पहला प्यार भर के आंखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर को के पहला पहला प्यार डे हुए जुल्सों की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली वाली तेरे पार लेके सपने बगली जादू नगरी से आया है कोई जादूगर उल्ले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर उल्ले के पहला पहला प्यार चाहे कोई चमक है जी चाहे कोई पर बचना है मुश्किल पिया जादूगर से के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर को पहला पहला प्यार बातें तेरी गोरी मुस्कारी आई आई देखो देखो आई हंसी आई रेरी तो निकला से भी प्यार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर को लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि जब हम किसी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें हर काम करना आसान हो जाता है लेकिन वही चीज़ें पाने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ता है स्ट्रगल करना पड़ता है ये आप समझ ही गए होंगे तो आइए आप फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा आपको राजा साहब से डायरेक्टर इन फोटोग्राफी जब हम लोग फ्रेमिंग करते हैं इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली वो एक क्रिएशन उस सीन का या उस स्टोरी का क्रिएशन राइटर का होता है फिर सीन का क्रिएशन स्क्री आ, सीन किस टाइप से शूट होगा सीन का क्या मूड होगा दिन होगा रात होगा और उसमें कौन सा मूड चाहिए ये डायरेक्टर हमें बताता है और उसके बाद हमें वैसी लाइटिंग करनी पड़ती है कि मतलब मिडनाइट है सिर्फ नाइट है मॉर्निंग है दोपहर है या सर्दी के दिन है तो थे, हाँ थे सब, ये सब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर वैसे लाइटिंग करनी पड़ती है फ्रेमिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आप समझ ही गए होंगे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपने इतनी छोटी छोटी बातें जो हमें बताया है बहुत सारी लर्निंग्स अच्छा लग रहा है मुझे सीखने को मिल रहा है आपसे नई चीज़ें जानने को मिल रहा है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी आपकी बातों से आपके हावभाव से नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है तो जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे रेडियो लिसनर्स जो पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं इस वक्त उन्हें एक मैसेज के तौर पे एज ए फोटोग्राफी डायरेक्टर के रूप में क्या बताना चाहेंगे? बताना यही चाहता हूँ कि हम लोग जो अभी ये तीनों भी सीरियल कर रहे हैं ये बहुत हंसी मजाक के सीरियल है मतलब टेंशन तो हर चीज़ का हर बंदे को होता है लेकिन थोड़ा सा अगर आदमी हंसते हंसते ज़िंदगी काट ले तो काफ़ी चीज़ें उसकी सॉल्व हो जाएगी कभी दुखी नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है और हम लोग सेट पे वही करते रहते दिन भर बाकी हर एक का सुख दुख हर एक का स्ट्रेस तो अलग अलग होता ही है लेकिन ज़िंदगी अच्छी तरह से जियो हंसते हंसते जियो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही बताता हूँ क्या बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं उन्हें आप मेहनत करते रहें लेकिन साथ में आपके चेहरे पर मुस्कान भी रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें तो जीवन जीने का एक अलग अंदाज हो जाता है और जीने में मज़ा भी आता है तो चलिए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ राजा जी जुड़े और बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छा लगा सर से बातें करके और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक मैसेज जो उन्होंने कोट किया है उसे याद रखिए और अपने जीवन में से अप्लाई करते हुए आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजा जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीस